नचकेता उवाच नचके बोला स्वरूप प्रदर्शन स्वर्गे लोकन भय किंचनास्ती न त्रम नजर या बिभेती उभय तीरता सना जापाशे शोकाति तो गोमोदते स्वर्गलोके हे मृत्युदेव स्वर्गलोक में कुछ भी भय नहीं है वहाँ आपका भी वश नहीं चलता वहां कोई वृद्धावस्था से भी नहीं डरता स्वर्गलोक में पुरुष भूख प्यास दोनों को पार करके शोक से ऊपर उठकर आनंद मनाता है स्वर्ग लोके रोगादी निमित भय किंचन किंचिदि नास्ती न चम मृत्यो सहसा प्रभुस्तो जरियायुक्त इह न विभेति कुतचि त्र किंचोभे असनाया पिपासे पिपाशे तीर्थिक्रम्य शोकमतीत गतिशोकातिग सन मानसेन दुखेन वर्जि मोदते हृष्यति स्वर्गलोके दिव्य स्वर्गलोक में रोगादि के कारण होने वाला भय तनिक भी नहीं है हे मृत्यो वहां आपकी भी सहसा दाल नहीं गलती अतः लोक के समान वहाँ वृद्धावस्था से युक्त होकर कोई पुरुष आपसे कहीं नहीं डरता, बल्कि पुरुष भूख प्यास दोनों को पार करके जो शोक को अतिक्रमण कर जाए ऐसा शोकातीत होकर मानसिक दुख से छुटकारा पाकर उस दिव्य स्वर्ग लोक में आनंद मनाता है द्वितीय वर्ग स्वर्ग साधन भूत अग्निविद्या सत्व अग्नि स्वर्ग मध्ये मृत्यो प्रब्रूहि ध्दधाना स्वर्गलोकाअमृत भजंत हे तद्तीये नृणे वरेण हे मृत्यो आप स्वर्ग के साधनभूत अग्नि को जानते हैं सो so, मुझ श्रद्धालु के प्रति उसका वर्णन कीजिए जिसके द्वारा स्वर्ग को प्राप्त हुए पुरुष प्राप्त करते हैं दूसरे वर्षे मैं यही मांगता हूँ एवं प्राप्ति गुण विशिष्ट स्वर्गलोकसाधन भूतमि सृत्युस मृत्युरध्य मृत्यु स्मरती जानासी हे मृत्यो यतस्त प्रब्रूहि कथय सद्धा श्रद्धाते मह्यम स्वर्गा येना चितेन स्वर्गलोकागो लोको ये स्वर्गलोका यजमा अमृतत्व अमरणता भजन्ते भजें तदे तदेत विज्ञान द्वितयन वरेण वृणे हे मृत्यो क्योंकि आप ऐसे गुणवालाे स्वर्गलोक की प्राप्ति के साधनभूत अग्नि को स्मरण रखते यानी जानते हैं अतः मुझ स्वर्गार्थी श्रद्धालु के प्रति उसका वर्णन कीजिए जिस अग्नि का चयन करने से स्वर्ग प्राप्त पुरुष अर्थात स्वर्ग ही जिनका लोक है ऐसे यजमान गण अमृतत्व अमरता अर्थात देवभाव को प्राप्त हो जाते हैं इस अग्नि विज्ञान को मैं दूसरे वर द्वारा मांगता हूँ मृत्यो प्रतिज्ञे यह मृत्यु की प्रतिज्ञा है प्रतिब्रवी में स्वर्गम अग्नि नचकेत प्रजान अनंत लोह काम निहितम गुहायाम हे नचकेत उस स्वर्गप्रद अग्नि को अच्छी तरह जानने वाला मैं तेरे प्रति उसका उपदेश करता हूँ तू तो उसे मुझसे अच्छी तरह समझ ले इसे तो अनंतलोक को प्राप्ति कराने वाला उसका आधार और बुद्धिपी गुहा में स्थित ज्ञान प्रब्रवी जया प्राथिता त मे मम वचसो निबोध बुद्धस्वि का ग्रमण संस्वर्ग स्वर्गायिता स्वर्गसाधनमग्नि प्रजाननजा वनहम सन्नी प्रब्रविमी तबोधे चितबुद्धिधाथ वचनमजु स्तौती अनंतोका अथो अपि प्रतिष्ठां आश्रिय जगतो विराट्रूपेण अग्नि प्रयोचमा जानी ही ऊँ निहित स्थित गुहायादता बुद्धौ निविष्ट मत हे नचकेत जिसके लिए तुमने प्रार्थना की थी उस स्वर्ग स्वर्ग प्राप्ति में हितावह अर्थात स्वर्ग के साधन रूप अग्नि को तू एकाग्रचित्त होकर मेरे वचन से अच्छी तरह समझ ले उसे सम्यक प्रकार से जानने वाला उसका विशेषज्ञ मैं तेरे प्रति उसका वर्णन करता हूँ मैं कहता हूँ तू तो उसे समझ ले ये वाक्य शिष्य के बुद्धि को समाहित करने के लिए है अब उस अग्नि की स्तुति करते हैं जो अनंत लोकाप्ति अर्थात स्वर्ग लोक रूप फल की प्राप्ति का साधन तथा विराट रूप से जगत की प्रतिष्ठा आश्रय है मेरे द्वारा कहे हुए उस इस अग्नि को तू गुहा में अर्था बुद्धिमान पुरुषों की बुद्धि में स्थित यह श्रृति का वचन है लोकादिम का तस्मी या इिष्ट का वै यथा स चापी तत्व तथोक्त असा मृत्यो पुनरेवाहतुष्ट तब यमराज लोगों के आदि कारणूत उस अग्नि का तथा उसके चयन करने में जैसी और जितनी ईटें होती है एवं जिस प्रकार उसका चयन किया जाता है उन सब का नचकेता के प्रति वर्णन कर दिया और उस नचकेता ने भी जैसा उससे कहा गया था वह सब सुना दिया इससे प्रसन्न होकर मृत्यु फिर बोला लोकादिम लोकन हामादिम प्रथम शरीरअ्निम तम प्रकृतम नचिकेतसा प्राथिता वाचोक्तवान्न मृत्यु तस्म नचिकेत कि चेतव्यापेण यख्य यहाँ वम चीयते अग्नि प्रकारण सर्वेतुक्तवाथ सी नचिकेता तन मृतुपुनोक्त यत्यवद प्रत्युवाच्चारिता प्रत्यु प्रत्युच्चारिता अथ तस्तुचारे दुष्ट सन्मृत हो पुनरे वाह वरत्र भृतिरे वरम दिस्सो नचकेता ने जिसके लिए प्रार्थना की थी और जिसका प्रकरण चल रहा है प्रथम शरीरी होने के कारण लोगों के आधिभूत उस अग्नि का यम ने नचकेता के प्रति वर्णन कर दिया तथा स्वरूपतः जिस प्रकार की और संख्या में जितनी ईटों का चयन करना चाहिए एवं यथा यानी जिस तरह अग्नि का चयन किया जाता है वह सब भी कह दिया तथा उस नचकेता ने भी जिस प्रकार उसे मृत्यु ने बताया था वह सब समझ कर का त्यों सुना दिया तब उसके प्रत्युच्चारण से प्रसन्न हो मृत्यु ने इन तीन वर के अतिरिक्त और भी वर देने की इच्छा से उससे फिर कहा कथम कैसे कहा सो बतलाते हैं तमब्रवीत मणो महात्मा वरम तबे हाद नाम नाभिताय मग्ने नामना ते शंका बलिकर गृहा महात्मा यम ने प्रसन्न होकर उससे कहा अब मैं तुझे एक वर और भी देता हूँ यह अग्नि तेरे ही नाम से प्रसिद्ध होगा और तू इस अनेक रूप वाली माला को ग्रहण कर तम नचिकेत समब्रवेद प्रियमाण योग्यतां योग्यता पश्यन प्रियमाण मनुभवन महात्मा क्षुद्र बुद्धिर्वरम तब चतुमीह प्रीति अद्य भूय पुनः प्रयक्षा तवके तथोनाधन तो ना प्रसिद्ध भविता मयोच्चमालोयमग्नि कि शंका शब्दवती रनमयी मलामिमा मलिक विचि गृहा जद्वाशिका अकुशिता गतिम कर्ममयी गृहार अदअपि कर्म विज्ञानम अरेक फल हेतु अपने शिष्य की योग्यता को देखकर प्रसन्न हुए प्रीति का अनुभव करते हुए महात्मा अक्षुद्रबुद्धि यम ने नचकेता से कहा अब मैं प्रसन्नता के कारण तुझे फिर भी यह चौथा भर और देता हूँ मेरे द्वारा कहा हुआ यह अग्नि तुझ नचकेता के ही नाम से प्रसिद्ध होगा तथा तू यह शब्द करने वाली रत्नमयी अनेक रूपा विचित्र वर्णा माला भी ग्रहण स्वीकार करो अथवा शिंका यानी कर्ममयी अनिंदिता गति ग्रहण करो तात्पर्य यह है कि इसके सिवा अनेक फल का कारण होने से तू मुझसे कर्म विज्ञान को और भी स्वीकार कर पुनरपी कर्मस्तुति में यमराज फिर भी कर्म की स्तुति ही करते हैं नाचिकेत अग्निचयन का फल तृणाचिकेतस्त्रिरेसंधिजन्म मृत्यो ब्रह्मज्ञ देवेड विदिता ऋताए शांतिम्यंत में तिणाचिकेत अग्नि का तीन बार चयन करने वाला मनुष्य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 तन्नुष्ठवाण्वा तिर्मातपिराचार्यप्य संधि सन्धनमें संबंध मात्रुशासन यप्येत तद्धि प्राण्यकारण शुत्यंतरा अवगम्यते यथा मात्री यहातृमातृमा जिसने तीन बार नचकेत अग्नि का चयन किया है उसे त्रिनाचिकेत कहते हैं अथवा उसका ज्ञान अध्ययन और अनुष्ठान करने वाला ही त्रिनाचिकेत है वह त्रिनाचिकेत माता पिता और आचार्य इन तीनों से संधि संधान यानी संबंध को प्राप्त होकर अर्थात यथाविधि माता आदि की शिक्षा को प्राप्त कर क्योंकि एक दूसरी श्रुति से उनकी शिक्षा ही धर्म ज्ञान की प्रामाणिकता में हेतु मानी गई है जैसा कि माता पिता एवं आचार्य से शिक्षित पुरुष कहे इत्यादि श्रुति से जाना जाता है वेद स्मृति शिष्टैर्वा प्रत्यक्षानुमानागमैर्वा तेभ्यों विशुद्धि प्रत्यक्ष दान दाना करता तरत्यति क्रामती जन्म मृत्यु अथवा वेद स्मृति और शिष्ट पुरुषों से या प्रत्यक्ष अनुमान और आगम से अर्थात संबंध प्राप्त करके यज्ञ अध्ययन और दान इन तीन कर्मों को करने वाला पुरुष जन्म और मृत्यु को तर जाता है उन्हें पार कर लेता है क्योंकि उन वेदादि अथवा प्रत्यक्षादि प्रमाणों से स्पष्ट ही शुद्धि होती देखी है किंत ब्रह्मज्ञ ब्रह्मणो हिरण्यगर्भाजा ब्रह्मज ब्रह्मजश्चाचे ब्रह्मज्ञ सर्वज्ञसो तम देव द्योतनाध्यादि गुणवंत मिडियम तुत्यम विदिव शासचा दृष्टा चात्म भावनेमा स्वबुद्धि प्रत्यक्षा शातिम उपरती मतमे सैनि वैराज पदों ध्यानकर्म समुच्चयानुष्ठाना तथा तो ब्रह्मज्ञ ब्रह्मज ब्रह्मा ब्रह्मयानी हिरण्यगर्भ से उत्पन्न हुआ ब्रह्मज कहलाता है इस प्रकार जो ब्रह्मज है और ज्ञा ग्या अर्थात ज्ञाता भी है उसे ब्रह्मज्ञ कहते हैं वह सर्वज्ञ है उस देव को जो द्योतन आदि के कारण देव कहलाता है और ज्ञानादि गुणवान होने से इड् स्थिति योग्य है उसे शास्त्र से जानकर और निचाय्य अर्थात आत्मभाव से देखकर अपनी बुद्धि से प्रत्यक्ष होने वाली इस आत्यंतिक शांति उपरति को प्राप्त हो जाता है अर्थात और कर्म के समुच्चय का अनुष्ठान करने से वैराज पद को प्राप्त कर लेता है फलम अब अग्नि विज्ञान और उसके चयन के फल का तथा इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं तस्त्र में त या एवं विद्वान चुनते नाचिकेतम सामृत पाषाण पुरतः प्रणोद्य शोका गोमते स्वर्गलोक जो तृनाचिकेत विद्वान के इस त्रय को अर्थात कौन ईटें हो कितनी संख्या में हो और किस प्रकार अग्नि चयन किया जाए इसका जानकर नज़केत अग्नि का चयन करता है वह देवपात से पूर्व ही मृत्यु के बंधनों को तोड़कर शोक से पार हो स्वर्गलोक में आनंदित होता है त्रिनाचिकेत यथोक्त या इष्टया वै यथावेत विदिवत्यत्मूपेण अग्नि विद्वांसुनते निर्वर्तयती नाचिकेत अग्नि कृतम थ मृतुपाचार अधर्मा जानग देशादील पुरतः अग्रतः पूर्व शरीरपाथाद प्रणोद्यापहाय शोकानसै दुखे वर्जितेत मोदते स्वर्गलोक वैराज्य विराटात्मस्वरूप प्रतिपत्ति अग्नि के पूर्वोक्तत्र तो को <coughs> जानकर अर्थात जो ईटें होनी चाहिए जितनी होनी चाहिए तथा जिस प्रकार अग्नि चयन करना चाहिए इन तीनों बातों को समझकर उस अग्नि को आत्म स्वरूप से जानने वाला जो विद्वान अग्नि क्रतु का चयन करता साधन करता है वह अधर्म अज्ञान और राग द्विषाध रूप मृत्यु के बंधनों को पुरतः अग्रतः अर्थात देहपात से पूर्व ही अपनोदन त्याग करके शोक से पार हुआ अर्थात मानसिक दुख से मुक्त हुआ स्वर्ग में यानी वैराज लोक में विराट स्वरूप की प्राप्ति होने से आनंदित होता है एस तेग्निर्चकेत स्वर्गो यमृणे द्वितीय नवभरेण तब प्रभक्ष जनास तृतीयम वरम नचकेतो वृण स्व हे नचकेत तुने वर से जिसे वरण किया था वह यह स्वर्ग का साधन भूत अग्नि तुझे बतला दिया लोग इस अग्नि को तेरा ही कहेंगे हे नचकेत तू तीसरा वर और मांग लेते तोभ्यम अग्निवरो नचकेम वरम वृणीता प्राथतवानसी दितीयेन वरण सोग्निवरोप नामना तमग्नि जनासो जना जनाथो जनात वरो दत्तो मया चतरसतुष्टेन तृतीय वरम नचकेत वृणीष्व तस्म यदत्त ऋणवान मित्यभिप्राय नच के तह अपने दूसरे वर से तू जिस अग्नि का वर्णन किया था जिसके लिए तूने प्रार्थना की थी वह स्वर्ग प्राप्ति का साधन भूत अग्नि विज्ञान रूप वर मैंने तुझे दे दिया इस प्रकार उपरयुक्त अग्नि विज्ञान का उपसंहार कहा गया यही नहीं लोग इस अग्नि को तेरे ही नाम से पुकारेंगे यह तो उसे प्रसन्न हुए मैंने तुझे चौथा वर दिया था ये नचकेत अब तू तीसरा वर और माँग ले क्योंकि उसे बिना दिए मैं ऋणी ही हूँ ऐसा इसका अभिप्राय है